चौथा प्रश्न परमात्मा के प्रति प्रेमानुभूति से भरना उसका वियोग अनुभव करना और अंततः उससे मिलन के लिए बावला हो जाना ये सब शायद उन्नत श्रेष्ठ आत्माओं की संभावनाएं हैं कृपया बताएं कि पिछड़ी आत्माएं भक्ति की यात्रा आरंभ कैसे करें श्रेष्ठ और पिछड़ी आत्माएं ऐसा कोई विभाजन है नहीं एक विभाजन जरूर है जागी और सोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ ऐसा कोई विभाजन नहीं वो गलत वो कोटियाँ ही गलत हैं वो अहंकारियों ने बनाई हैं कोटियां श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं यानी उनकी आत्माएं और अश्रेष्ठ आत्माएं पिछड़ी यानी दूसरों की आत्माएं पुण्यात्माओं की आत्माएं श्रेष्ठ क्योंकि उन्होंने धर्मशाला बनाई मंदिर को दान दिया अस्पताल खोला और उनकी आत्माएं आत्माएँ जो अस्पतालों में भरती हैं बीमारों की तरह पड़े हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनको उन्होंने दान दिया मंदिरों में पूजा कर रहे हैं जिनको उन्होंने बनाया अहंकारी का विभाजन है श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ आत्माएं तो सभी श्रेष्ठ हैं आत्मा का स्वभाव श्रेष्ठता है कोई आत्मा निकृष्ट तो होती नहीं कृत्य भला निकृष्ट हो तो भी आत्मा निकृष्ट नहीं होती किसी आदमी ने चोरी की तो एक कृत्य निकृष्ट होता है उसकी आत्मा ने क्रष्ट नहीं होती किसी आदमी ने बेईमानी की तो उसका वो कृत्य निकृष्ट हुआ उसकी आत्मा ने क्रष्ट नहीं होती इसलिए तो हम कहते हैं कर्म से मुक्त हो गए कि तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि कर्म ही निकृष्ट होते हैं तुम निकृष्ट नहीं होते तुम्हारा होना तो सदा परिशुद्ध है जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो धूल जम गई तो दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनता लेकिन दर्पण निकृष्ट नहीं हो गया जरा हवा का झोंका जरा पोच दो पानी का बहार और दर्पण ताजा है तुम्हारे ऊपर कृत्यों की धूल भला जम जाए लेकिन तुम दर्पण ही हो धूल में भी दबे तुम बिल्कुल शुद्ध हो जैसे हीरा गिर जाए कीचड़ में कीचड़ में दब जाए चारों तरफ कीचड़ डिपट जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है हीरा निकृष्ट नहीं होता हीरा फिर भी हीरा है कबीर ने कहा हीरा है कीचड़ में तो भी हीरा तो हीरा ही है कीचड़ नहीं हो सकता कीचड़ कीचड़ हीरा हीरा है दोनों कितने ही निकट हो जाएं तो भी हीरा हीरा है कीचड़ की चढ़े कीचड़ हीरे पर जम जाए पर्त पर्त बैठ जाए हीरा हज़ार मील नीचे जमीन में खो जाए तो भी हीरा हीरा है हीरा में कण भर भी की चरणी प्रविष्ट हो जाएगी किसी भी दिन तुम खोज लोगे धो लोगे नदी में हीरा मुक्त है श्रेष्ठता आत्मा का स्वभाव है इसलिए मैं श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ इस तरह की आत्माएं नहीं बांटता पापी और पुण्यात्मा अहंकारियों का विभाजन है नर्क और स्वर्ग शरारतीयों का विभाजन है पर एक विभाजन जो कि स्वभावगत है अहंकारगत नहीं वह सोया और जागा सोए में भी आत्मा श्रेष्ठ है जागे में भी उतनी ही श्रेष्ठ है जागे वाले आदमी की आत्मा सोए वाले आदमी से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है उतनी ही श्रेष्ठ है फर्क क्या है फिर फर्क इतना है कि जागा हुआ जानता है कि मैं कौन हुआ सोया हुआ सोया है और नहीं जानता कि मैं कौन हूँ खजाना दोनों के पास बराबर है एक को पता चल गया एक को अभी पता नही। नहीं है खजाने में जरा भी फ़र्क नहीं है बुद्ध के पास जितना बड़ा खजाना है उतना ही बड़ा खजाना तुम्हारे पास है फ़र्क क्या है खजाने में कोई भी फर्क नहीं है कोड़ी का फर्क नहीं फर्क इतना है कि बुद्ध को अपना खजाना दिखाई पड़ गया तुम आँखें बंद किए खड़े हो तुम भिकमंगे बने हो खजाना भीतर लिए हो हाथ बाहर फैलाए खोज रहे हो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठता सभी का स्वभाव है लेकिन तुम सोए हो सकते हो जागना है और जो जाग गया वो वही पा लेता है जो सोए में भी मिला था लेकिन अब होश से पा लेता है बस इतना ही फर्क है बड़ा छोटा फर्क है बड़ा भारी फर्क भी है तो ये तो पूछो ही मत कि कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ और पिछली आत्माएं क्या करें कोई पिछली आत्मा नहीं बस दो तरह की आत्मा है बुद्ध और अबुद्ध सोई हुई जागी हुई सोई हुई आत्माएं जागे, और तो कुछ करने का नहीं जागने के मैंने तुमसे दो उपाय कहे एक तो है ध्यान जो जागने की सीधी प्रक्रिया है और एक है प्रेम जो जागने की परोक्ष प्रक्रिया है ध्यान प्रत्यक्ष उपाय है प्रेम परोक्ष उपाय है अगर सीधे जाग सको सीधे जाग जाओ कान को सीधा पकड़ना हो ध्यान कान को हाथ से घुमा के सिर के पीछे से लाके पकड़ना हो प्रेम प्रेम जरा लंबी यात्रा है ध्यान सीधी चोट है अगर जल्दी हो तो ध्यान अगर जल्दी ना हो तो प्रेम अगर यात्रा का भी मज़ा लेना हो तो प्रेम अगर सिर्फ पहुंचना ही हो तो ध्यान ऐसा ही समझो कि एक आदमी हवाई जहाज़ में बैठता है यात्रा का कोई मज़ा नहीं आता बंबई से बैठा लंदन उतर जाता है यात्रा का क्या मजा है न पहाड़ न हरियाली न झरने न पक्षी न यात्रा का कोई मज़ा नहीं यात्रा हो जाती है एक बिंदु से छलांग ली दूसरे बिंदु पर पहुंच जाता सीधी कभी वायुयान और भी तीव्र गति के हो जाएंगे तो तुम बैठ भी ना पाओगे कि उतरने का वक्त आ जाएगा तुम संभाल के बेल्ट पट्टी बांधोगे और परिचारकाएँ घोषणाएं करेंगी कि अब बस बेल्ट पट्टी खोलिए उतरने का वक्त आ गया ये तो समय जल्दी कम हो जाएगा लेकिन फिर एक ट्रेन से सफर दोनों तरफ के पहाड़ हैं झरने हैं नदियां हैं ट्रेन भी बड़ी गति से जा रही फिर एक बैलगाड़ी का सफर है पर बैलगाड़ी भी थोड़ी तो जल्दी जाएगी फिर एक पैदल आदमी की यात्रा है इसलिए तो तीर्थ यात्रा को हम पैदल करते थे क्योंकि तो मंजिल का ही थोड़ी मजा है मार्ग का भी मजा है जल्दी पहुंच जाने की क्या है? देखते हुए पहुंचना है आंख को खूब हरियाली से भर लेना है हृदय को खूब पक्षियों के गीत से भर लेना है पहुंचते पहुंचते खुद भी तीर्थ बन जाना है तब पहुंचना है ध्यान तो सीधी त्वरित प्रक्रिया है प्रेम जरा लंबी यात्रा है इसलिए मैंने कहा कि ध्यान प्रत्यक्ष प्रेम परोक्ष मगर प्रेम जल्दी में भी नहीं है क्योंकि प्रेम कहता है जो मजा इंतजारी में है जो मजा प्रतीक्षा में है वो मिलन में भी कहा जो मजा विरह में है वो मिलन में भी कहा प्रेम की किमिया अलग है वो कहती चलेंगे नाचते हुए चलेंगे थोड़ी देर से पहुंचेंगे माना लेकिन जो मजा नाचते हुए चलने में वो पहुंच जाने में कहा और एकदम से पहुंच भी गए उसका भी क्या अर्थ है नाचते हुए पहुंचेंगे प्रेम मार्ग को भी मूल्य देता है ध्यान सिर्फ सिद्धि है वो मार्ग की बिल्कुल फिक्र नहीं है वो छलांग है प्रेम बड़ा क्रमिक है ध्यान बड़ा त्वरित है जागने के दो उपाय हैं जो जिसको रुचे जिसको जैसा रुचे वो रुचि की बात है उसमें भी ध्यान रखना कि कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ नहीं है रुचि की बात है किसी को गुलाब का फूल रुचता है तो इसमें कोई अश्रेष्ठ नहीं हो गया है श्रेष्ठ भी नहीं हो गया किसी को चमेली में ही मजा आता है तो इसमें कोई अश्रृष्ठ श्रेष्ठ नहीं कोई कमल का दीवाना ये रुझान है रुचियां हैं इसमें कोई नीचा ऊँचा नहीं होता तुम ये नहीं कह सकते करे तुम गुलाब मैं कमल का भक्त हूँ कमल कितना बड़ा गुलाब इतना सा तुम अभी गुलाब में अटके गुलाब और कमल से कोई लेना देना नहीं है वो गुलाब वाला कहेगा कि तुम क्या बकवास लगा रखी? कहा गुलाब की कोमलता? था कहां गुलाब की गंध होगा कमल बड़ा लेकिन विस्तार से क्या लेना देना है कहां गुलाब की गहराई राजा तो गुलाब है मगर इसमें कोई झगड़ा नहीं जब भी हम कहते हैं रुझान उसका मतलब यह कि व्यक्तिगत रुचि की बात है तो दो रुचियां हो सकती हैं ध्यान किसी को जल्दी पहुंचना है यात्रा का कोई प्रयोजन नहीं है मंजिल ठीक किसी को धीरे धीरे जाना है पदयात्रा करनी है बिल्कुल ठीक नदी नालों में स्नान करने हैं झरनों से मुलाकात करनी है पर्वतों से मिलना है पहुंचेंगे उसके लिए प्रेम जागने के ये दो उपाय और आत्मा दो तरह की हैं जा हुई गैर जागी हुई न तो गैर जागी हुई आत्मा जागी हुई आत्मा से निकृष्ट है न श्रेष्ठ है दोनों बिल्कुल समान है एक को पता है एक को पता नहीं लेकिन यह भी तुम्हारी मौज है अगर तुमको अपना खजाना खोए रखना है विस्मरण रखना है अगर यही तुमने तय किया है कुछ हर्जा नहीं है कौन ऊपर तुम्हें थोपने को है कि तुम जागो ही पर इतना ही मेरा कहना है कि अगर सोते भी हो तो मर्जी से सो फिर सोने की पीड़ा मत लो फिर चिल्लाओ मत दुखी मत हो कि मैं सो क्यों रहा हूँ फिर सोने का ही आनंद लो विस्मरण का भी सुख हो सकता है लेकिन वो भी होशपूर्वक हो अगर खजाने को नहीं देखना है तो वो भी होशपूर्वक हो कि अभी जल्दी नहीं अभी नहीं देखना है पता तो है कि राह खजाना पीछे पर अभी थोड़े दिन भीख मांगने का मजा लेना कोई हर्जा नहीं मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं मेरे लिए सभी स्वीकार है बस जो भी वो कर रहे हैं उससे उन्हें आनंद मिले है इतना पर्याप्त है आनंद पूर्ण है और दुख पाप है तुम दुखी हो तो तुम पापी हो तुमसे पुराने धर्मगुरुओं ने कहा है कि तुम दुखी इसलिए हो कि तुम पापी हो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पापी इसलिए हो कि तुम दुखी हो बड़ा क्रांतिकारी फर्क है मैं तुम्हारे पाप के विरोध में नहीं तुम्हारे दुख के विरोध में हूं मैं तुम्हें पुण्यात्मा नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें आनंदित अहोभाव से भरा हुआ बनाना चाहता चौथा प्रश्न आपने कहा कि झुकने का भाव ही परमात्मा तक पहुंचा देता है लेकिन अंधविश्वास और शोषण पर खड़े मंदिरों और धर्माचारियों के चरणों में कैसे झुका जाए स्वामी नारायण, श्रीनाथ जी राधा स्वामी जलाराम सत्य साई बाबा आदि के प्रति झुकने का क्या प्रयोजन होगा मैं एक ऐसे वैष्णव आचार्य के कुटुंब से परिचित हूँ जो सभी तरह के व्यसन और अतिचारों में गर्व फिर भी हजारों लोग रोज उनके चरणों में गिरते हैं और लाखों का धन चढ़ाते हैं क्या ऐसे स्थानों को पर भी झुकना शुभ हो सकता है यह प्रश्न है चंद्रकांत का चंद्रकांत भाव से तो समाजवादी प्रेम से मेरे साथ जुड़ गए इसलिए उनकी आलोचन साफ है जब मैं कहता हूँ झुकने में आनंद है ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसे लोगों के चरणों में भी झुका जाए जो गलत है या उन चरणों में झुका जाए जो सही है जटिल सवाल है क्योंकि तुम कैसे तय करोगे कि कौन से चरण सही हैं और कौन से गलत है जो हजारों लोग कहीं झुक रहे हैं वो सही मान के ही झुक रहे हैं नहीं तो वो भी ना झुकते तुम्हें गलत दिख रहा है इसलिए झुकने में अड़चिन मालूम हो रही तुम मेरे पास झुक गए हो लेकिन हजारों लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो मुझे गलत मानते हैं और मेरे चरणों में नहीं झुक सकते तो क्या ऐसा कोई मापदंड है जिस पर तराजू हो तुल जाए और तय हो जाए कि कौन सही है एक दफा तय हो जाए सब वहीं झुक जाएं ये तय हो जाए कि कौन गलत है ये तो असंभव है ये तय हो नहीं सकता इसके तय होने का कोई उपाय नहीं है मनुष्य इतना रहस्यपूर्ण है कि कोई कसौटी उसे कस नहीं पाती वो सोने की तरह उथला नहीं है कि कस लिया और पता चल गया फिर एक को जो व्यसन मालूम पड़ता है दूसरे को व्यसन न मालूम पड़े मैं अगोर पंथी सन्यासियों को जानता हूं जो शराब पीने में अति कुशल और जिनकी जिंदगी करीब करीब प्रार्थना में नहीं वैश्याओं का नृत्य देखने में गुजरी लेकिन वो ब्रह्मचारी हैं ये भी मैं जानता हूं और उन जैसा ब्रह्मचारी मैंने देखा नहीं और वैश्याओं का नृत्य वो इसलिए देखते रहे वो उनकी साधना का हिस्सा है शराब वो पीते और डट के पीते लेकिन उनको कभी किसी ने बेहोश नहीं देखा वो उनकी साधना का अंग है कि शराब प्रभावित ना करे ध्यान इतना गहन हो जाए कि शराब शरीर को भला डुबा दे ध्यान को ना डुबा पाए ध्यान शराब के सागर के ऊपर भी प्रथक खड़ा रहे अतिक्रमण करता रहे ये पुराने तंत्र की प्रयोग है, साधारणता ऊपर से देखने में बड़ी कठिनाई होगी बनारस वो रहते हैं मैं एक मित्र के घर मेहमान था मैंने उनसे कहा कि उनके पास मुझे ले चलो या उन्हें खबर कर दो तो वो चले आएंगे उन्होंने कहा कि तो आप कृपा करें उनको यहाँ तो हम ना बुला सकेंगे मोहल्ले पड़ोस में हम ग्रस्त आदमी और उनका नाम आप जानते हैं किस तरह बदनाम और इधर हमारे घर में आएंगे तो आपकी भी बदनामी होगी हमारी भी बदनामी होगी और हम तो सलाह देते हैं कि आप भी वहाँ ना जाए फिर भी आपको जाना हो तो ड्राइवर आपको ले जाएगा मैं साथ नहीं आ सकता मुझे तो जाना था उनसे मिलना था बहुत वर्ष हुए मिला नहीं था तो गया मगर उस दिन से जिनके घर में रुका था उनसे मेरा संबंध टूट गया क्योंकि मैं भी गलत हो गए जब गलत आदमी के पास में गया और उनके चेताने पे गया तो सारा फर्क हो गया लौट के घर आया उस घर में मेरा कोई सम्मान ना रहा कैसे तय करोगे तय करने का क्या उपाय है किसी को एक बात ठीक लगती है किसी को ठीक नहीं लगती जैन मुनि है दिगंबर जैन मुनि के पास तुम बैठना सकोगे शरीर से बदबू आती क्योंकि वो स्नान नहीं करता मुंह से बांस आती क्योंकि दतौन नहीं करता दिगंबर जैन इसको बड़े अहोभाव से स्वीकार करते हैं। अगर उनको अपने मुनि के मुंह से बांस ना आए तो उनकी श्रद्धा टूट जाएगी कि किसने देता कर ली दतौन करने का तो मतलब है कि ये अपने मुंह को सुंदर बनाना चाहता है लोगों को रुचिकर कर बनाना चाहता है यह शरीरवादी है अगर मुनि के शरीर से बासना आती हो दुर्गंधना आती हो तो उसका मतलब है इसने या तो स्नान कर लिया या कम से कम गीले कपड़े से शरीर पर स्पंज कर लिया होगा ये तो बात गलत है ये तो शरीर का सजाना हो गया तो दिगंबर को तो ये परीक्षा है कि उसने जितनी बदबू आए, उतना ही वो महात्यागी अब दूसरा अगर जाएगा तो उसको घबराहट होगी उसने कहा इस गंदगी के पास कहाँ जाना ये गंदगी भी कोई त्याग इस गंदगी को तुम सन्यास कहते हो सन्यास तो स्वच्छता है और साधु तो स्वच्छ होना चाहिए ये कोई स्वच्छता है ये तो हद हो गई ये तो असाधुओं से गई बीती बात हो गई कैसे तय करोगे महावीर नग्न खड़े हो गए निश्चित ही अशोभन रहा होगा गांव गाँव से भगाए गए क्योंकि लोगों ने कहा ये क्या पागलपन है घर में स्त्रियाँ हैं बच्चे हैं लड़कियाँ हैं ये तो सब अनाचार फैल जाएगा आदमी नग्न खड़ा है लेकिन बहुतों ने उनकी पूजा की क्योंकि उनकी नग्नता में बच्चों का निर्दोष भाव पाया करोगे क्या कौन निर्णायक है कि बच्चों का निर्दोष भाव था कि एक नग्न उन्मत्त आदमी की दशा थी कौन था करेगा महावीर अपना बाल उखाड़ लेते थे हर वर्ष ताकि कोई जूं पड़ गए हों तो छुरा या उस तरह चलाने से तो वो मर जाएंगे वो न मर जाए तो अपना बाल लौच कर लेते थे अनेकों ने उनकी पूजा की कि ऐसा तपस्वी लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बाल उखाड़ने की वृत्ति एक खास तरह के पागलपन में पैदा होती जब आदमी में खास तरह का पागलपन होता है तो वो बाल उखाड़ता है पागल खानों में तुम जाकर देखो तुम्हें भी कभी कभी सनक आई होगी बड़े क्रोध में उखाड़ लो बाल कम से कम स्त्रियों को तो आती और अपने उखाड़ने की ना आई होगी तो कम से कम पत्नी का उखाड़ लो इसकी तो आई ही होगी पर बाल उखाड़ने की सनक आती है पागलपन में एक मौका आता है क्रोध का जब लंच डालो बाल महावीर कैसे लंच करते थे अब वो पागलपन का हिस्सा था या उनकी अहिंसा का कौन निर्णय करेगा कैसे होगा निर्णय बुद्ध ने छह वर्ष तक तपश्चर्या की फिर भोजन स्वीकार कर लिया जो भक्त थे उनके इस बीच वो छोड़कर चले गए तत्ण कि आदमी भ्रष्ट हो गए इतने दिन तक उपवास किया और अब भोजन कर लिया और भोजन भी साधारण न था खीर थी ये तपस्वी को शोभा नहीं देता और खीर भी एक शूद्र की बनाई हुई थी ये ज्ञानी को कहीं शोभा देता है कि शूद्र के शूद्र स्त्री के हाथ से बनाई गई खीर और बुद्ध ने स्वीकार कर ली और खीर भी दिन में नहीं ली गई थी रात में खाई गई जो कि बिल्कुल बात गलत है रात्रि भोजन जो पांच उनके अनन्य भक्त थे उन्होंने उसी रात त्याग कर दिया कि आदमी भ्रष्ट हो गया ये गौतम भ्रष्ट हो गया वो भाग गए और उसी रात बुद्ध को ज्ञान हुआ अब बड़ा मुश्किल है ये जो पांच छोड़कर चले गए इनका भाव ठीक था यह बुद्ध को उसी रात ज्ञान हुआ तो बुद्धि इतने निर्मल और सरल हो गए कि न रात का फर्क रहा न दिन का फर्क रहा न खीर का पता रहा न रूखी सूखी रोटी का पता रहा न ब्राह्मण का बोध रहा न शूद्र का बोध रहा उसी रात ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी रात से, से छोड़ कर चले गए जो सालों से पीछा कर रहे थे बहुत मुश्किल है कौन निर्णय करेगा तो मैं तुमसे न कहूँगा कि तुम निर्णय करोग अगर तुम निर्णय करने में लगे कि जहाँ हमें ठीक लगेगा वहीं झुकेंगे तो एक बात समझ लेना तुम अपने ही सामने झुक रहे हो क्योंकि तुम्हें ठीक लगा इसलिए झुक रहे हो ठीक किसको लगा ठीक तुम्हें लगा तुम्हारी धारणा को जमा तुम अपनी ही धारणा के सामने झुक रहे हो अगर मैं तुम्हें ठीक लगता हूं इसलिए तुम झुकते हो तो तुम झुके ही नहीं ठीक के सामने तो कोई भी झुकता है तुम अपने ही अहंकार की पूजा कर रहे हो मेरे माध्यम से नहीं तो क्या मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तुम्हें गलत लगे वहाँ झुक जाना ये भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि गलत लगेगा तो तुम झुकोगे कैसे और अगर जबरदस्ती झुक भी गए तो खोपड़ी झुक जाएगी अहंकार तो नहीं झुकेगा तुम्हारे भीतर तो कोई कहता रहेगा कहाँ झुक रहे हो ये बिल्कुल गलत है लेकिन चूंकि मैंने कहा कि झुको इसलिए झुक रहे हैं मगर वो भी कोई झुकना ना होगा क्योंकि जो झुकना सरल ना हो सहज ना हो वो कोई झुकना है तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इसकी फिक्र छोड़ दो कि तुम किसके सामने झुक रहे हो मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि तुम झुकने की कला सीखो वृक्ष के सामने झुक जाओ अगर आदमियों से झुकने में तुम्हें आती हो पत्थरों के सामने झुक जाओ पहाड़ों के सामने झुक जाओ मैं तुमसे यह कह रहा हूं तुम झुकने की कला सीखो और अगर तुमने झुकने की कला सीख ली तो तुम हैरान हो सत्य साई बाबा में भी तुम्हें थोड़ा परमात्मा तो मिल ही जाएगा झुकने के लिए काफी सहारा होगा मदारी भी है वहां उसके सामने मत झुकना मगर मदारी के भीतर भी परमात्मा तो है ही तुम परमात्मा के सामने ही झुकना असल में अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम परमात्मा के सामने झुको मैं ये कह रहा हूं अगर तुमने झुकने की कला सीख ली तो तुम्हें हर जगह परमात्मा दिख जाएगा झुकने की कला आंख है तुम सत्य साई बाबा में भी परमात्मा देख लोगे तुम ये भी देख लोगे कि परमात्मा जरा भटका हुआ है राख वगैरह निकालता हाथ से निकालने दो ऐसा अपना क्या लेना देना है राख ही निकाल रहा है किसी का कोई नुकसान भी नहीं है ऐसे तुम राख निकलने के सामने ना झुकोगे उससे कोई लेना देना नहीं है परमात्मा थोड़ा मदारी का व्यवहार कर रहा है लीला बहुत ढंग है ये भी एक हिस्सा है करने दो तुम झुकोगे झुकने के रस के लिए मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि झुकने में सार है किसके सामने झुके इसका सवाल ही नहीं झुकना असली गणित है और अगर तुम झुक गए तो तुम बुरे से बुरे में शुभ को देख लोगे तुम अंधेरे से अंधेरे में प्रकाश की किरण देख लोगे तुम व्यसन से व्यसन में डूबे हुए में भी परमात्मा की छवि देख लोगे वो असंभव है फिर वह तुम्हें दिखाई पड़ेगी वो तुम झुके उसमें ही दिखाई पड़ जाती और से सबसे तुम्हें क्या लेना है प्रयोजन नहीं तो मेरा जोर तुम्हारे झुकने पर है किसके सामने झुकना इस पर नहीं वो तुम विचार ही मत करो अगर वो तुमने विचार किया तो तुम कभी ना झुक पाओगे क्योंकि तुम सुबह से सुबह के भीतर भी खोज ही लोगे कुछ ना कुछ गलत अगर खोज जारी ही रखी तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ गलत क्यों क्योंकि अहंकार झुकना नहीं चाहता और न झुकने के लिए वो बहाने खोज लेता है निरअहकार झुकना चाहता है वो बहानों की फिक्री नहीं करता वो कहता इतनी काफ़ी है कि तुम हो हम झुकते और फिर मजा ये है कि तुम किसके सामने झुके इससे तुम्हें उपलब्धि नहीं होती तुम झुके इससे उपलब्धि होती इसलिए तो पत्थरों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया वृक्षों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया नदियों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया नदियाँ क्या देंगी खाक गंगा क्या दे सकती है पहाड़ पत्थर क्या देंगे काशी काबा क्या देंगे लेकिन मिला है बहुत लोगों को इसमें कोई शक नहीं वो जो मिला है वो उनको झुकने से मिला है ये तो बहाने हैं खूंटियाँ हैं कोई भी खूंटी काम दे जाती है तुम्हें कोट टांगना हो तो तुम इसकी बहुत फिक्र नहीं करते खूंटी सोने की है कि लकड़ी की है खूंटी नहीं भी मिलती तो खीली पे भी टांग देते हो खीली नहीं मिलती तो दरवाजे पे टांग देते हो कोट टांगना है तो सोने की लोहे की कौन फिक्र करता है तुम झुकना सीखो मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम खोज खोज के सत्य साई बाबा जलाराम इत्यादि को जाके झुको मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम झुकने की कला सीखो इतने सत्य साई बाबा घूम रहे इन्हीं के सामने झुकने लगो राह पे चलते अजनबी के सामने झुको घर आए मेहमान के सामने झुको अपने बच्चे के सामने झुको अपनी पत्नी के सामने झुको झुकना सीखो तुम झुकने में पारंगत हो जाओ और तुम पाओगे कि तुम्हें सब तरफ से परमात्मा की झलक आने लगी तब सत्य साई बाबा भी ज्यादा अड़चन न दे सकेंगे उनमें भी तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा परमात्मा तो है ही थोड़े उल्टे सीधे खेल में लगा होगा ये परमात्मा जाने तुम्हें क्या लेना देना है तुम तो धन्यवाद दोगे कि तुमने हमें एक मौका दिया झुकने का धन्यवाद हम अपनी राह चले अब तुमने विचार करना छोड़ दिया कि कौन ठीक है कौन गलत है अब तो तुमने यही सोचा कि जहां जहां अहंकार को उतार कर रखने में सहारा मिल जाता है उन उन सभी को धन्यवाद ऐसी दशा है भक्त के भाव की भक्त भगवान के सामने नहीं झुकता झुकना सीख जाता है सब जगह भगवान को पा लेता है आज इतना है